संस्कृति किस प्रकार की है उस भारतीय संस्कृति का ये आदर्श है यह है अनुकरणीय लक्षण जिसे भरत जी के हैं वो अनुकरण करने के लिए उसको इस प्रकार से न देखें कि उस समय कभी किसी काल में भरत जी ऐसे हुए तो उन्होंने इस प्रकार से किया और किया होगा वो बात उन्हीं तक रह गई अब आजकल के समाज में इसकी क्या जरूरत हम लोगों को इसको क्या आवश्यकता हमें इससे क्या लेना देना ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए उसके साथ में बार बार विचार यही करें कि ऐसा ही स्वभाव हमारा बने यही साधना का आध्यात्मिक साधना का यही प्रतिफल है इसलिए इसका अध्ययन करते करते स्वयं बार बार अपने मन में भी विचार लाना चाहिए कि ऐसा ही भाव हमारा बने ऐसा ही स्वभाव हमारा बने वेदांत के हिसाब से भी आप देखते रहो तो वेदांत में वर्णन जैसे कारण शरीर है उसमें सप्तुण है रजोगुण है तमोगुण है तो जब व्यक्ति किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में पाप कर्म किए होते हैं तो तमोगुण और रजोगुण उसका बढ़ता है जब व्यक्ति ने बहुत पुण्य कार्य किए होंगे पिछले जीवन में और पुण्य कार्य के साथ साथ उसने परमात्मा की भक्ति साधना इत्यादि भी की होगी तो उसमें सप्तुण की वृद्धि उस व्यक्ति को होती है और सतगुण के लक्षण क्या है वो जैसे गीता में बताए हैं वो तो बार बार याद रखने चाहिए कि सत्यगुणी व्यक्ति का स्वभाव मृदुल होता है मृदुल रजोगुणी व्यक्ति का स्वभाव क्रूर होता है कर्कशता की वाणी विचारों में भी कर्कशता दूसरे को हानि पहुंचाने में जरा भी संकोच नहीं ये रजोगुण के लक्षण है दूसरे की निंदा करने में भी संकोच नहीं के लक्षण तमोग स्वभाव के जो व्यक्ति हैं वो निष्क्रिय और मंद बुद्धि के उनको कुछ बात समझी में नहीं आती उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता किसी बात का चाहे ज्ञान हो चाहे भक्ति हो कोई सत्संग का हो कोई अच्छी बातें कुछ सीखने की बातें कुछ हो, सदगुण सीखने के हों उनके ऊपर उनका कुछ असर नहीं पड़ता उनमें जड़ता विशेष होती है जड़ जैसे पत्थर जड़ है तो उसके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता किसी का ऐसे जड़ स्वभाव के व्यक्तियों के ऊपर कहीं कोई प्रभाव ही नहीं न सत्संग का प्रभाव न शास्त्र का प्रभाव न गुरु का प्रभाव न समाज का प्रभाव नहीं और कोई अच्छे प्रभाव कोई नहीं वो अपने जैसे उनका खुद मंद स्वभाव उनका जिस प्रकार की जृता चली आ रही है उसी प्रकार की जृढ़ता चली जाती है जब लोगों को ये मालूम होता है कि तीन प्रकार के गुण हैं और थोड़ा बहुत समझ में आ गए तो व्यक्ति को प्रयास भी करना चाहिए और करते भी लोग हैं कि तम गुण छूटे प्रज गुण छूटे सत्यगुण आवे सत्यगुण आने के लिए जो सत्यगुण के लक्षण हैं उन लक्षणों का अभ्यास करना पड़ेगा तब सत्यगुण आनेंगे और पुण्य से भी आएंगे पुण्य कार्य करे अपना कर्तव्य कर्म करे परोपकार के कार्य करें, सेवा का कार्य करें, इससे सत्यगुण बढ़ेगा परमात्मा का ध्यान चिंतन करें, तो भी सत्यगुण बढ़ेगा परमात्मा का ध्यान या पूजन करने से सत्यगुण क्यों बढ़े उसके मूल में सिद्धांत क्या है एज यू थिंक सो यू बिकम जब भगवान का स्मरण करो भगवान मृदल स्वभाव के हैं भगवान शांत स्वभाव के हैं उदार हैं कबना अब वही बार बार विचार करो वही बार बार विचार करो तो आखिरकार को संस्कार बनेंगे नहीं बनेंगे, अपने अंदर भी उसी प्रकार के स्वभाव बने वैसी प्रकृति अपनी भी बने तो ये जो देखते हैं भरत जी का जो स्वभाव है ये भगवान के परम भक्त हैं स्वर्ण सत्यगुण तो है ही है सत्यगुण वाली रक्षण तो स्वभावता है ही और भक्ति भी सत्यगुण के द्वारा ही प्रकट होती है और पल्लवित भी होती है अगर सत्यगुण हो तो भक्ति विकसित नहीं हो सकती आ नहीं सकती रजोगुणी तमोगुणी लोगों में कहा भक्ति होती है वे अपने स्वभाव के कारण से वे भौतिकता लौकिकता वही उनके मन में छाई रहेगी। रजोगुणी स्वभाव के तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति जब कहीं कुछ देखते हैं सुनते हैं व्यवहार करते हैं तो उनके सारे मूल्य भौतिक मूल्य होते हैं भौतिक दृष्टि से ही देखते हैं उनकी दृष्टि में भौतिकता छाई रहेगी वही उनको मूल्य दिखाई देंगे वही उनका आधार दिखाई देगा उसी के आधार पर वो विचार करेंगे निर्णय करेंगे और बात बात में ये भी कहते रहेंगे कि दुनिया तो यही कहती है सब लोग कैसे तो ही मानते हैं सब लोग कैसे तो ही कहते हैं सब लोग तो ऐसे करते हैं सब लोग सब लोग बोलते चले जाएंगे सब लोग ऐसे ही सब लोग ऐसे ही तो उनको ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे ही है और वैसे ही होना चाहिए लेकिन शास्त्र कहता है कि सब लोग कैसे हैं? सब लोग तो एक हजार में 999 सौ नौ, निन्यानबे कैसे है शास्त्र क्या कहते हैं नर सहस्त्र में सुनो पुरारी को धर्मधारी मनुष्याराम साहसुषित बताओ तो इसके लिए 999 सौ निन्यानबे की गुणगाथा गाने से और उनका उदाहरण देने से उनका झंडा फहराने से अपना क्या हत होने वाला है उनको तो उनके प्रति तो दया भाव आनी चाहिए कि समाज में इतने बड़े लोग इतने ज्यादा लोग और वे सब के सब इस प्रकार से बेपदगामी हो रहे हैं बेचारे जीवन के मूल्यों को समझते ही नहीं अपना सुधार नहीं कर पा रहे हैं उनमें सदबूदि नहीं आने पा रही है इसलिए उनके प्रति दया भाव करना भाव तो उनके प्रति हो लेकिन उनको उनका अनुकरण नहीं कर सकते उनके बताए हुए रास्ते पर चलना ये इसमें अपना मंगल नहीं अपना हित नहीं उसके लिए तो शास्त्र देखने पड़ेंगे या अगर देखना है तो संसार में जो एक हजार में से कोई एक व्यक्ति दिखाई देगा उसका अनुसरण करना पड़ेगा उसी को देखना पड़ेगा ये नियम इस प्रकार के ये सब होते हुए भी मैंने बहुत लोग तो इस प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं और इन सब बातों को जानते भी हैं तो भी कहते हैं कि शास्त्र की बात तो अलग है वो शास्त्र के लिए है और जब व्यवहार में होगा तब तो क्या होगा कि व्यवहार में तो वही होगा जो दुनिया करती फिर आगे लुढ़क के भाई इस प्रकार का कुछ है समाज में इस प्रकार की स्थिति कि जिस गड्ढे में पड़े हुए हैं जिस दल्द में फसे हुए हैं उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है तो उसी राष्ट्रीय उसे बड़ी कोशिश कर करके नाना प्रकार से उपाय करके व्यक्ति को उससे निकालने की कोशिश करती है ये भी उसी प्रकार का उपाय है भरत जी के स्वभाव को देखो उनकी भावनाओं को देखो किस प्रकार की और उनका इतना विस्तृत वर्णन जो दूसरी राशि कह रहे हैं उसका कोई प्रयोजन है ऐसे नहीं कह रहे अब भरत जी इतना जो उन्होंने सीता जी के विषय में इतना कहा फिर देखते हैं लक्ष्मण जी के विषय में बहुत कुछ कहते हैं भगवान राम के विषय में बहुत उनकी वर्णन महिमा गुणगान उनके करते हैं तो इसका एक कारण है कुछ उस नहीं तो संक्षेप में कहकर के हो सकता था इतनी बात से खत्म हो जाती कि भरत जी वहां उस स्थान पर गए थे बड़ा आदर भाव उनको था भगवान राम को तो उस स्थान का प्रणाम कर लिया था प्रदक्षिणा कर ली थी बात खत्म हो गई लेकिन आगे जो उनके अपने भाव भरत जी व्यक्त करते जाते हैं तुलसीदास जी उनका विस्तार से लिखते चले जाते हैं इसका क्या प्रयोजन है लक्ष्मण जी के विषय में भरत जी कहते हैं देखो उनके प्रति कैसे भाव है कहते हैं लालन जोग लखन लघु लोने के लक्ष्मण जी जो है वो वो तो लालन योग है और लघु हैं और बड़े सलोने हैं बड़े कोमल हैं अब देखो भाव कैसे अब ये वैसे तो आप देखो तो भरत जी कोई उनसे कोई ऐसा थोड़े कि दस बीस साल पच्चीस साल तीस साल बड़े हों और भरत जी बिल्कुल वृद्ध हो और लक्ष्मण जी उनके सामने बच्चे हो ऐसे थोड़ा हैं। अगर भरत जी बड़े हैं लक्ष्मण छोटे हैं तो कितने छोटे बड़े होंगे वैसे तो कुछ घंटों के अंतर कैसे लोग अरे कुछ घंटों में ना होगा कुछ दोनों का अंतर होगा कोई दस बीस साल पच्चीस साल का तो अंतर होगा नहीं लेकिन भरत जी को फिर भी लक्ष्मण जी छोटा बच्चा दिखाई देते हा? तो ये क्यों दिखाई देते है? अब भरत जी को इस प्रकार के दिखाई दे कि मैंने तुलसीदास जी को दिखाई दिया होगा तब तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि भरत जी के हृदय में भाव इस प्रकार के हैं तो देखो कहते हैं कि ये लक्ष्मण जी तो बड़े ही कोमल हैं बिल्कुल बच्चे हैं लालन योग को मैंने जैसे पालने पर पढ़ा दो ठकोर में ले लो अब उनको फिर हल्लाओ दुल्लाओ किस लायक है वो तो? बिल्कुल बच्चे जैसे ऐसे लालन योग शब्दों का भी प्रयोग देखो किस प्रकार लखन शब्द का प्रयोग करते हैं जैसे छोटे बच्चे के लिए बिगाड़ करके शब्द बोले जाते हैं कोमल शब्द बना करके बोले जाते हैं तैसे उनको लखन कहते लक्ष्मण नहीं कहते हैं लखन है लालन योग्य हैं और बहुत छोटे हैं और भेन न भाई जैसे आई न होने और कहते हैं इनके जैसा भाई भे भाई अभी तक इनके जैसा कोई भाई हुआ नहीं और ही न और अभी तक है भी नहीं और न होने और आगे भी होने वाले नहीं मैंने तीनों काल का वर्णन कर दिया कि तीनों काल में अगर देखो तो लक्ष्मण जी जैसा कोई भाई नहीं होगा अब इसके साथ स्मरण इस कर लो लक्ष्मण जी के भाई जैसा कि भगवान राम के साथ में किस प्रकार से बने रहते हैं लगे रहते हैं बचपन से ही उनके साथ में है और भगवान राम के ही उनकी सेवा में बराबर तत्पर है अब जबकि बन जाने की बात आई तब भी उनके साथ बराबर है मैंने उस बात की चिंता नहीं कि बन में जाएंगे तो वहां तो इनको भगवान राम को तो बन की तमाम तकलीफें गर्मी सर्दी सब खाने पीने की उठानी पड़ेगी और इनके साथ हम गए तो हमें भी सब तकलीफे उठानी पड़ेगी तो इधर उधर कन्ना काट जाते भाग जाते कहते कि अब जाने दो समय इनको है तो ऐसे नहीं उनकी सेवा में तो लगातार उनकी सेवा में कष्ट में भी उसी प्रकार से उनके हैं तो उनके किस प्रकार का लक्ष्मण जी का भ्रातृत्व तो भगवान राम के लिए किस प्रकार से देखो और सेवाई सेवा नहीं उसके साथ साथ ये भी है कि जहां कहीं भगवान राम की निंदा होने लगे अपय होने लगे कुछ गड़बड़ी कुछ कहने लगे तो फिर लक्ष्मण जी को सहम भी न हो बालकान्डवी तुलसी तो राशि कहते हैं लक्ष्मण जी तो भगवान राम के साथ ऐसे हैं जैसे कि ध्वजा के साथ में डंडा हो लाठी एक बांस और बांस के ऊपर झंडा लगा तो झंडे को ऊंचे कौन रखता है बांस रखेगा जिसमें वो लगा होगा लक्ष्मण जी भगवान राम की यश कीर्ति तो पताका के समान और उसको ऊपर कौन उठाये लक्ष्मण जी उठाए बराबर तो उसे नीचे नहीं होने देते जहां कहीं भी इस प्रकार की स्थिति आई बराबर उसको उन्होंने जो है उनकी इसकी को ऊंचाई रखा तो उनकी उस बातों को याद करके ये कहते हैं देखो लक्ष्मण जी जैसा तो कहीं भाई होगा नहीं एक बात और ध्यान देंगे आप तो दूसरी और रामायणों में तो कहीं कहीं इस प्रकार का वर्णन है निषाद राज ने भरत जी को बताया भी देखो भगवान राम तो यहां सीता यहां सोए उनके लिए ये साथी बची, उनके लिए बिस्तर बिछा लेकिन ये भी बताया कि लक्ष्मण जी रात में सोए नहीं रात भर पैरा देते रहे और हम भी उनके साथ में रहे ये सब बातें जो निषाद राज ने थी भरत जी को बताई लेकिन यहां तो जी ने उसको बात बढ़ रही थी कुछ बात हो रही थी नहीं कहा भरत जी ने स्वयं देखा कि वहां लेटने के लिए दो ही स्थान है इसके मैंने भगवान राम सोए सीताजी सोए लेकिन तीसरे सोने के लिए किसी व्यक्ति का वहां आसन वासन है ही नहीं तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़े भरत जी अपने स्वयं ही लक्ष्मण जी के स्वभाव के कारण से ये समझ गए कि लक्ष्मण जी रात में सोए नहीं तो कहते हैं पुरजन प्रिय पिता मात तो दुलारे अब इनका स्वभाव बताते हैं तो वो कैसा स्वभाव उनका और जैसा जैसा वर्णन करना एक आदर्श है ये भी कि अन्य लोग इसे सीखे कहते पुरुष प्रिय मैंने नगर वासियों के लिए भी लक्ष्मण जी पढ़ाई प्रिय और पिता मात दुलारे और माता पिता को भी प्रिय संसार में बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति प्रिय होता है लेकिन कुछ ही लोगों के लिए होता है सब लोगों के लिए नहीं होता है कुछ लोगों के लिए प्रिय तो दूसरों के लिए प्रिय दूसरों का प्रिय तो तीसरे को प्रिय नहीं भारतीय संसार में अनेक प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति है लाइकिंग लोगों की अलग अलग है और सबके अपने अपने स्वार्थ हैं अपने स्वार्थ की दृष्टि से लोगों को अलग अलग देखते हैं जब जिससे स्वार्थ मिलता दिखाई देता है अपना होता दिखाई देता है तो व्यक्ति उसको अच्छा लगता है अपना स्वार्थ नहीं पूरा हो रहा है अपनी हानि हो रही किसी कारण से तो चाहे अच्छा व्यक्ति अच्छा ही नहीं बेकार तो ये देखते हैं कि संसार में प्रियता सबको तो प्रिय कोई व्यक्ति हो ऐसा बड़ा दुर्लभ है लेकिन यहाँ भरत कहते हैं कि पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे और श्री रघुवीर प्राण प्यारे भगवान राम और सीता जी को भी लक्ष्मण जी प्राणों के समान प्रिय और सबकी प्रीता के वर्णन हो गया भगवान राम के साथ तो हैं ही सदा सीता जी के साथ तो हैं ही उनकी सेवा में हैं उनको तो प्रिय हैं ही लेकिन माताओं को भी प्रिय है नगरवासियों को भी प्रिय है मैंने सबको प्रिय है और फिर मृदुमूर्ति सुकुमार सुभाव उनकी मृद मूर्ति है मृद स्वभाव और सुकुमार स्वभाव अब वैसे ये भी जानते हैं भरत जी की अब इनसे छिपा नहीं है कि जब वो जनकपुरी में गए और वहाँ जनक जी ने कुछ इस प्रकार की बात कह दी तो फिर वहाँ जनक जी से लक्ष्मण जी किस प्रकार से बिगड़े थे परशुराम आए तो परशुराम ने किस बात की बात की तो लक्ष्मण जी ने भी उनके भी क्रोध को ठंडा कर दिया उनका विमान शांत कर दिया ये सब बात जानते हैं कि लक्ष्मण जी साधारण व्यक्ति नहीं है लेकिन प्रियता के कारण से भरत जी को भी और बड़े प्रिय हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि मृद मुत सुकुमार सुभाव और तात बावतन लाग न काउ और कहते इनको कभी जो गरम हवा तक नहीं लगी मनीष के माने अयोध्या में रहे तब तक बड़े ही इनकी देखभाल रक्षा सब प्रकार से वहां राजाओं का जैसे सब साज सामान उनको उपलब्ध था तो उसमें सर्दियों में सर्दी न लगे गर्मियों में गर्मी न लगे खाने पीने में कभी कोई कमी न हो ये सारी प्रकार की इस प्रकार की व्यवस्था थी वहां पर लेकिन वही लक्ष्मण जी जिनको कभी गर्म हवा तक नहीं लगी अभी देख रहे कहने का एक तरीका है जिसको जरा भी कष्ट न हो तो क्या देखते इन्होंने तो कभी कष्ट देखा ही नहीं यहाँ तक कि गर्म हवा भी है इन्होंने देखी गर्म हवा मैंने में नहीं निकले कभी नहीं लगी। लेकिन आप देखते हैं कैसे हैं कि वो बाहर यहाँ पे तो जो है वो बन में इस प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं कहाँ एक तो वो स्थिति अपने राजभवन में रहने वाली स्थिति सुकुमार स्वभाव मृदुल स्वभाव और जहाँ पर सब प्रकार की सुरक्षा और कहा इस प्रकार की स्थिति जहाँ पर की ये खुले प्रकृति में जहाँ सर्दी गर्मी में इस प्रकार से आप वन में विचरण कर रहे हैं तो व्यक्ति बन सहाय विपत्ति सब भांति वे वन में आप सब प्रकार की विपत्ति सहन कर रहे हैं। अब यहाँ बन की विपत्ति में विस्तार नहीं अपने आप से गिन लो जो जगह जगह बार बार गिनाया गया जैसे अयोध्या से जब चलने लगे थे भगवान राम तो सीता जी को बन की विपत्तियां सुनाई थी वो सबको याद कर वही विपत्तियां सब यहाँ पर भी इनके साथ भी लक्ष्मण जी के साथ में भी है वही गर्मी के दिनों में गर्मी है बरसात के दिनों तो में पानी बरसता है सर्दियों के दिनों में सर्दी लगती है चलने में जमीन ककड़ीली है कांटेदार है बन में कहीं सांप है कहीं बिच्छू है कहीं सिंह है कहीं मच्छर है कहीं मक्के हैं कहीं कीड़े मकोड़े हैं ये भी सब देख लो फिर वहाँ कहीं नदी है कहीं तालाब है कहीं पानी भरा रास्ते में जाना उनको सबको पार करना ऐसे भयंकर बने हैं जिनको बन देखे देख नहीं जाते बन के ही इतनी शाखाए लताएं और काटो बनों का इस प्रकार का होना जिनको भी देखे डर लगता है उन बन में विचरण करना तो ये सब जितनी बनती हैं उनका सब का स्मरण कर लो सब लक्ष्मण जी सहन करने भरत जी को सब याद आ जाती निदरे को सी को है कोटी कुलूसी ये इच्छा थी और फिर कहते हैं कि देखो कि हमारी हृदय बड़ा ही के समान जो है वो मजबूत है जिसके कारण अभी फटता नहीं ये बार बार कहते रहते जैसे दोहे में कहा था की हरिहर पविते कठिन विशेष हृदय पवित्र कठिन विशेष जैसे वज्र से भी ज्यादा कठोर हमारा हृदय वैसे यहाँ फिर इसी प्रकार से कहते हैं कि कोटि छाती हमारे हृदय ने जगह हो कोट कुलश वज्र सैकड़ों पल्स की मजबूती जितनी दृढ़ता हो वैसे प्राण वैसे मजबूत है और निकलते नहीं है इस प्रकार से अपने दुख का वर्णन किया अब इसके बाद देखिये ये लक्ष्मण जी का स्वभाव लक्ष्मण जी के गुणों का वर्णन हुआ अब वर्णन देखिए अब भगवान श्री राम जी का उनका भी कहते हैं भगवान राम कैसे हैं, तो कहते हैं राम जन्म जगत हो जागर, अगर भगवान राम का तो कहने ही क्या है उन्होंने तो जन्म लेकर के अवतार लेकर के सारे संसार में प्रकाश कर दिया उजागर के माने प्रकाश फैल गया जैसे सूर्य उदय हुआ तो भुवन भर में प्रकाश आ ऐसे भगवान राम का उदय हुआ अवतार हुआ जन्म लिया तो सब जगह जो है प्रकाश हो गया किस बात का प्रकाश हो गया <स्थाँगा> गुणों का महिमा का <स्थाँगा> महान व्यक्ति कैसे होते हैं उसका एक उदाहरण सामने आ गया देख करके कि कैसे कैसी महानता लोगों में होती है वो सब उजागर होना है <स्थाँगा> तो कहते हैं कि राम जन्म में जगह की उजागर और रूप शील सुख सबग सागर ये सब प्रकट हो गया कहते हैं भगवान राम जो है वो रूप के सील के सुख के और समस्त समस्त गुणों के समुद्र है माने उनमें जो है वो रूप के समुद्र है बड़ा ही सुंदर स्वरूप भी है और फिर शील निधान भी शील का भी तुलसीदास ने बार बार वर्णन किया जहाँ भगवान की बात आती है भगवान राम की वहां शील शब्द का प्रयोग करते रहते थे जगह जगह के प्रसंगों को आप देखेंगे तो वहां जब भगवान की महिमा जहां कहीं भगवान राम की वर्णन आती है तो वहां शील की बात भी आती है उनके साथ लक्ष्मण जी शील निधान है लेकिन भगवान तो महान शील निधान है शील <coughs> के साथ में आदर और शील के साथ में प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है शील <coughs> अगर छोटे व्यक्ति से व्यवहार है और उस व्यवहार में शील गुण प्रकट होता है तो छोटों के साथ में प्रेम भाव स्नेह उनके साथ में शीत और स्नेह उनके प्रिय प्रियता उनके हित की भावना उनका किसी प्रकार से कल्याण हो उनकी किसी प्रकार से सहायता कर सकें इस प्रकार का भाव और जहां बड़े लोगों से अगर व्यवहार हुआ तो उनके साथ शीत गुण में क्या आ जाता है शील गुण आदर लेकर के आता है उनके सामने संकोच बड़े लोगों के साथ में